श्री श्री चैतन्य चरितावली स्वामी प्रकाशानंदी मन से भक्त अद्वैतवीतिपथिकनंदसनलब्धदीक्षा हठे न के वेन दासे को कॉ विटेन श्री कृष्ण कर्णामृत अद्वैत मार्ग के पथिकों द्वारा उपास्य और आत्मानंद सिंहासन पर दीक्षा पाए हुए हमें गोपरमणियों के किसी कुटिल कामुक ने हठात अपना दास बना लिया श्रीपाद प्रकाशानंद जी के नाम से पाठक पूर्व ही परिचित होंगे इनकी जन्मभूमि तेलंगाना देश में थी दक्षिण देश की यात्रा के समय श्री रंग क्षेत्र के समीप बलगंडी नामक ग्राम में महाप्रभु वेंकट भट्ट के यहाँ चातुर्मास व्यतीत किया था वेंकट भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव थे उनके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके घर चार मास निवास किया उन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने प्रभु की बड़ी भारी सेवा की थी और पिता के परलोक गमन के अनंतर ये प्रभु के आज्ञानुसार घरवार छोड़कर वृंदावन वास करने चले गए थे और वहीं अंत तक श्री राधा रमन जी की सेवा पूजा में लगे रहे श्री गोपाल भट्ट जी के पिता तीन भाई थे सबसे बड़े तो इनके पिता श्री वेंकट भट्ट मध्यम त्रि, त्रिवल भट्ट और छोटे ये ही श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज थे सन्यास के पूर्व इनका घर का नाम क्या था इसका पता अभी तक नहीं चला ये सन्यासी हो जाने पर भी अपने भतीजे गोपाल भट्ट से अत्यधिक स्नेह रखते थे ये जानते थे कि गोपाल एक होनहार युवक है कालांतर में वह जगत प्रसिद्ध पंडित बन सकेगा किंतु जब उन्होंने सुना कि एक बंगाली युवक साधु के संसर्ग से गोपाल शास्त्रों का पठन पाठन छोड़कर कृष्ण कृष्ण रटने लगा है तब उन्हें कुछ मानसिक दुख भी हुआ और उनकी इच्छा उस युवक सन्यासी से शास्त्रार्थ करने की हुई प्रेम का आकर्षण कई प्रकार से होता है कभी तो किसी की प्रशंसा सुनकर मन ही मन डाह होता है और उसके प्रति मन में एक स्वाभाविक सा स्नेह उत्पन्न हो जाता है जिसके गुणों से हम डाह करते हैं उसी के प्रति हृदय में अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है इससे घबराकर हम उस व्यक्ति की खुल्लम खुल्ला निंदा करने लगते हैं इसमें हम अपनी स्वाभाविक वृत्ति को दबाना चाहते हैं किंतु ऐसा करने से वह और भी अधिक उफलती है देशभाव ही सही चित्त उससे मिलने के लिए सदा व्याकुल सा बना रहता है और उसका प्रसंग आने पर रागवश उसके लिए दो चार कड़वे शब्द अपने आप ही मुँह से निकल पड़ते हैं प्रकाशानंद जी का भी प्रभु के प्रति ऐसा ही अनुराग हो गया था जब उन्होंने सुना कि जिस सन्यासी ने हमारे भ्रातृपुत्र गोपाल को बहकाया है उसने ने भट्टाचार्य जैसे परम विद्वान पंडित को अपने वश में कर रखा है और वे उसे अवतार समझते हैं इससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई उसे जिज्ञासा के फलस्वरूप उन्होंने प्रभु के पास व्यंगपूर्ण पत्र भेजे थे जिन्हें पाठक प्रथम ही पढ़ चुके होंगे अब जब उन्होंने सुना कि वही युवक सन्यासी यहाँ काशी में आया है तब तो वे किसी भी प्रकार प्रभु से भेंट करने की बात सोचने लगे किंतु भेंट हो कैसे प्रकाशानंद जी काशी के प्रतिष्ठित पंडित और सम्माननीय सन्यासी थे ये वहाँ के मठधारी सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी समझे जाते थे ये किसी अनजान सन्यासी के पास मिलने कैसे जाते कोई वयोवृद्ध विद्यावृद्ध प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित होते तो वे संभवते चले भी जाते परंतु महाप्रभु युवक थे उनकी दृष्टि में वे भारी पंडित भी नहीं थे प्रसिद्धि भी उनकी इधर नहीं थी उन्होंने हे संप्रदाय के भारतीय सन्यासी से दीक्षा ली थी इस कारण अपने को प्रसिद्ध पंडित और प्रतिष्ठित समझने वाले दंडी सन्यासी प्रकाशानंद जी प्रभु से मिलने नहीं गए यद्यपि प्रभु के निवास स्थान से प्रकाशानंद जी का मठ कोई बहुत दूर नहीं था उनका मत भी विन्दु माधव के समीप ही मठ भी विन्धु माधव के समीप ही था और प्रभु भी उधर ही तपन मिश्र के यहाँ ठहरे हुए थे प्रभु ने स्वयं उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि महाप्रभु बड़े ही संकोची थे बड़ों के सामने बोलने में उन्हें बहुत संकोच होता था इसलिए उन्होंने सोचा उनके पास जाएंगे तो कुछ न कुछ वाद विवाद छिड़ ही जाएगा इसलिए वे भी उनके पास नहीं गए और दस बारह दिन ठहरकर श्री वृंदावन को चले गए वृंदावन से लौटकर प्रभु दो महीनों तक काशी में रहे इस प्रवास में प्रभु बहुत ही साधारण सन्यासी की तरह रहते थे वे न तो कहीं बाहर भिक्षा के लिए जाते थे और न सन्यासियों के दर्शनों को जाते केवल चंद्रशेखर के घर से गंगा स्नान को और विश्वनाथ जी के दर्शनों को जाते और तपन मिश्र के घर भिक्षा करके वही भगवान नाम संकीर्तन और जप करते रहते इसलिए उनके दो चार अंतरंग भक्तों को छोड़कर प्रभु की महिमा किसी पर प्रकट नहीं हुई प्रकाशानंद जी मन ही मन सोचते सचमुच यह कोई अजीब ही सन्यासी है हमारे साथ इतना परिचय होने पर भी यह हमारे मठ में नहीं आता है और न सन्यासियों की सभा में सम्मिलित होता है अवश्य ही कोई विलक्षण पुरुष है जो महाराष्ट्री ब्राह्मण प्रभु के चरणों में अत्यधिक अनुराग रखते थे उनका घर श्री प्रकाशानंद जी के मठ के समीप ही था वे प्रायः उनके पास जाया आया करते और उनका यथाशक्ति द्रव्यादि सेवा से भी किया करते जब जब महाप्रभु का प्रसंग छिड़ता तब तब प्रकाशानंद जी प्रभु के ऊपर कटाक्ष करते और उनके निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग भी कर बैठते वैसे उनका हृदय सरस था कवि प्रकृति के थे भावुक थे मिलनसार थे प्रणय के एकांतिक उपासक थे किंतु अभी तक उनकी भावुकता को अद्वैत वेदांत की प्रखर युक्तियों ने प्रच्छन्न कर रखा था अभी तक उनकी सरसता और प्रणयोत्सुकता प्रस्फुटित नहीं हुई थी प्राय देखा गया है कि ऐसे भारी विद्वानों की भावुकता किसी परम भावुक महापुरुष के संसर्ग से ही एकदम विकसित हो जाती है ईसा के प्रधान शिष्य सेंट पॉल पहले शुष्क और नास्तिक थे जब उन्होंने ईसा को शूली पर हंसते हुए चढ़ते देखा तब उनकी भावुकता एकदम फूट पड़ी और वे ही पीछे से ईसाई धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हुए स्वामी विवेकानंद पहले नास्तिक प्रकृति के घोर फुतरकी थे परमहंस श्री रामकृष्ण देव के हाथ फेरते ही न जाने उनकी नास्तिकता कहाँ भग गई और अंत में वे ही भगवान श्री रामकृष्ण देव के मिशन को विश्वव्यापी बनाने वाले प्रधान पुरुष हुए इसी प्रकार स्वामी प्रकाशानंद जी की भी ललित वृत्तियां श्री चैतन्य चरणों के दर्शन से ही विकसित हुई अंत में उन्होंने श्री चैतन्य के गुणगान में इतनी सुंदर कविता लिखी, जिससे कठोर कठोर से, कथोर से कथोर भी हृदय हो सकता था। इनके बनाए हुए श्री चैतन्य चंद्राम काव्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है अस्तु उस महाराष्ट्री सज्जन ने एक दिन बातों ही बातों में स्वामी जी से कहा स्वामी उन बंगाली वैद्य के यहाँ जो सन्यासी ठहरे हुए हैं उनके चेहरे में कितना भारी आकर्षण है जो एक बार उन्हें देख लेता है वही उनका बन जाता है उनकी वाणी में अपार करुणा है भगवत गुण गान करते करते वे मूर्छित हो जाते हैं एकदम तन्मय होकर श्री कृष्ण कथा कहते हैं प्रकाशानंद जी ने कहा अरे क्या हम उन्हें जानते नहीं खूब जानते हैं वे कोई आकर्षण मंत्र जपते हैं इसी से तो उन्होंने सार्वभम जैसे विद्वान को बहका लिया किंतु यहां उनकी दाल नहीं गलने की इस विश्वनाथ जी की पुरी में उनकी भक्ति को कोई दो कोड़ी में भी न पूछेगा यहां स्त्रियों की तरह नाचने वाले न ना मिलेंगे बंगालियों की तरह जहाँ भावुक और भोले भाले अनपढ़ आदमी नहीं हैं यहाँ के भंगी चमार तक ब्रह्म ज्ञान की बातें जानते हैं इस बात के सुनने से उस महाराष्ट्रीय सज्जन को बड़ा दुख हुआ वे सोचने लगे इतने भारी विद्वान और त्यागी पुरुषों के हृदय में भी डाह की अग्नि इतनी प्रबल होती है इतने ज्ञानी होने पर भी लोग दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकते सचमुच प्रतिष्ठा की इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है महान पंडित से पंडित भी अपनी प्रतिष्ठा स्थापन करने, करने के निमित्त दूसरों की निंदा करने में संकोच नहीं करते लोकैसना इतनी प्रबल है दूसरे दिन दुखी चित्त से उस भावुक सज्जन ने प्रभु से सभी बातें कही और वह करुणा स्वर से करुण स्वर से कहने लगा प्रभु स्वामी जी कहते थे यही उनकी भक्ति को कोई दो कौड़ी में न पूछेगा प्रभु ने कहा हमें दो कौड़ियों से करना ही क्या है मुफ्त तो कोई लेगा हम तो वैसे ही लुटा देंगे इस पर भी कोई न लेगा तो फेंक कर चले जाएंगे कभी तो कोई उठा ही लेगा प्रभु के ऐसे सरल और विद्वेष से रहित उत्तर को सुनकर महाराष्ट्री सज्जन की श्रद्धा प्रभु के चरणों में और भी अधिक बढ़ गई और वे सोचने लगे कि जब इनकी एक एक बात का मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है तब यदि प्रकाशानंद जी से इनका साक्षात्कार हो जाए तब तो उनका उद्धार ही हो जाए वे मूर्ख नहीं हैं हठी हैं सुखी तबीयत के नहीं हैं प्रभु से बातें करते ही वे पानी पानी हो जाएंगे और सभी निंदा करना भूलकर इनके सेवक बन जाएंगे किंतु तो भेंट हो तो कैसे हो वे यहाँ आवेंगे नहीं प्रभु वहाँ जाने को राजीव न, न होंगे वे सज्जन ऐसी चिंता में पड़ गए अपने मनोगत भाव उन्होंने तपन मिश्र चंद्रशेखर तथा और भी दो चार प्रभु के भक्तों के सामने प्रकट किए तमन मिश्र ने कहा एक युक्ति हो सकती है कोई सभी सन्यासियों का निमंत्रण कर और प्रभु से भी वहां चलने का बहुत आग्रह करें, तो प्रभु अपने प्रिय भक्त के आग्रह की कभी अवहेलना नहीं करेंगे अवश्य ही चले जाएंगे यह सुनकर उस महाराष्ट्रीय सज्जन ने जल्दी से कहा इसके लिए मैं स्वयं तैयार हूँ यह कौन सी बड़ी बात है किंतु आप प्रभु को ले चलने का जिम्मा ले तपन तो मिश्र ने कहा अजय हम सभी पैर पकड़ लेंगे चलेंगे कैसे नहीं तुम सभी ठीक करो वे सज्जन अच्छे धनिक थे हजार पाँच सौ रुपये खर्च करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था फिर ऐसे पुण्य कार्य का अवसर तो बड़े सौभाग्य से मिलता है इसलिए उन्होंने काशी के सभी मठों के और विरक्त सन्यासियों को निमंत्रित किया ठीक समय पर सभी सन्यासी अपने अपने साथी और शिष्यों के सहित उस सज्जन के घर में आ उपस्थित हुए महाराष्ट्री सज्जन ने सभी के बैठने के लिए गद्दे तकिए गलीचे आदि का बड़ा ही सुंदर प्रबंध किया था मठाधारी महंत सभी बड़े बड़े तकियों के सहारे गलीचों पर बैठ गए उनके इधर उधर उनके शिष्य बैठे हुए वेदांत विषयक बातें करने लगे कोई विवेक चुनावी का श्लोक बोलता तो कोई शंकर भाष्य की ही पंक्ति को बोल उठता और निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि में अपने सारे पांडित्य को खर्च कर देता सबके बीच में श्रेष्ठ आसन पर श्रीमद प्रकाशानंद जी सरस्वती बैठे हुए थे उस समय दंड धारण किए हुए वे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते थे अथवा ऐसे मालूम होते थे जैसे नयमिसारण्य के पुण्यतीर्थ में सौनक जी अपने अट्ठासी हजार शिष्यों के मध्य में बैठे हुए उनकी शास्त्र चर्चा सुन रहे हों उसी समय वह महाराष्ट्रीय सज्जन प्रभु के समीप पहुंचे प्रभु के निमंत्रण तो पहले से ही कर रखा था अब उन्होंने जाकर कहा प्रभु सभी महात्मा आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु ने संकोचयुक्त व्यवस्था के स्वर में कहा भैया इतने बड़े बड़े महात्माओं के बीच में मुझे क्यों ले जाते हो वहां क्या करूंगा? तुम्हारे घर किसी दिन भिक्षा कर आऊंगा पैर पकड़े अत्यंत ही कातर वाणी से रोते रोते उन महाराष्ट्रीय सज्जन ने कहा प्रभु, मैंने सारा आयोजन तो केवल आपके ही लिये किया है आप न पधारेंगे तो मेरा सभी व्यर्थ हो जाएगा आप इस दिनहीन कंगाल के ऊपर कृपा अवश्य करें और अपनी पदधूली से इस अधम के सदन को पावन कर इसे कृतार्थ करें उन सज्जन की प्रार्थना का सभी ने समर्थन किया भक्त वत्सल प्रभु सहमत हो गए और वे चलने के लिए तैयार हुए प्रभु सनातन जी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे पीछे पीछे चंद्रशेखर तपन मित्र तथा दो चार भक्त और भी चल रहे थे घर के दरवाजे पर पहुंचकर प्रभु ने सनातन जी के कंधे से हाथ हटा लिया वे नीचे दृष्टि किए हुए धीरे धीरे घर में पहुंचे। सेवक जल लेकर फौरन प्रभु के पैरों को धोने के लिए बढ़ा प्रभु ने संकोच से पैरों को खींचते हुए स्वयं ही पैर धो लिए और वही अस्त व्यस्त भाव से मोरी के पास ही कीच में बैठ गए सन्यासी मंडली में सन्नाटा छा गया शास्त्रार्थ करना सब भूल गए सभी एकटक भाव से प्रभु की ही ओर देखने लगे तीस बत्तीस वर्ष की अवस्था का एक परम तेजस्वी रूप लावण्य लावण्युक्त युवक सन्यासी बिना किसी दिखावे के चुपचाप मोरी के पास बैठ गया है इस बात से सभी को परम आश्चर्य हुआ प्रभु का शरीर बड़ा ही सुकुमार था उनके दाढ़ी मुझे बहुत ही कम निकली थी वे भी एकदम मुड़ी हुई थी इसीलिए देखने में वे सोलह वर्ष के से बालक प्रतीत होते थे उनके गुलाबी की पंखुड़ियों के समान दो छोटे छोटे अरुण रंग के समान और दूर से ही अपनी गाढ़ी लालिमा के कारण चमक रहे थे प्रभु बिना किसी की ओर देखे चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठे थे उपस्थित सभी सन्यासी कोई उंगली के इशारे से कोई भिरगुटी के संकेत से कोई बहुत ही हल्की आवाज से प्रभु के ही संबंध में कुछ कहने लगे प्रकाशानंद जी इनके तेज रूप लावण्य नम्रता शालीनता और प्रभाव को ही देखकर समझ गए कि ये ही महाप्रभु चैतन्य देव है किंतु सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के निमित्त उन्होंने गृहपति उन महाराष्ट्रीय सज्जन से पूछा ऐ स्वामी जी कहाँ से आए हैं उन्होंने धीरे से कहा ये वे ही बंगाली स्वामी जी हैं जिनके संबंध में मैंने आपसे कहा था प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा ओहो ये ही श्री कृष्ण चैतन्य भारती हैं इनकी प्रसन्नता तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं आज इनके खूब दर्शन हुए प्रभु को लक्ष्य करके आप वहाँ क्यों बैठ गए यहाँ आइए आपका वहाँ बैठना शोभा नहीं देता प्रभु ने सिर को नीचे किए हुए धीरे से उत्तर दिया भगवान मैं हीन संप्रदाय वाला हूँ भला आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ यही ठीक बैठा हूँ प्रकाशानंद जी प्रभु की सरलता और नम्रता को देखकर एकदम मंत्र मंत्रमुग्ध से हो गए अब दो तीन बार कहने पर भी प्रभु अपने स्थान से नहीं उठे तब तो प्रकाशानंद जी स्वयं उठकर गए और प्रभु का हाथ पकड़ उन्हें अपने सामने ही गद्दी पर बिठा लिया अत्यंत ही संकोच के साथ प्रभु विवस्था सी दिखाते हुए सिकुड़ कर बैठ गए प्रभु धीरे धीरे भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे भगवान नाम उच्चारण से जिस प्रकार वायु लगने से कमल की पंखुड़ियां हिलती है उसी प्रकार उनके बिंबा फल के समान दोनों अधर हिल रहे थे कुछ बातें करने की इच्छा से प्रसंग छेड़ते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा स्वामी जी मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ आप पहले आए और मुझसे बिना ही मिले चले गए साधुओं के संबंधी साधु ही होते हैं वाराणसी में आपका एक मठ था उसमें ना आकर आप गृहस्थियों के यहाँ ठहरे और मुझसे मिले भी नहीं मालूम पड़ता है आप मुझे अपना नहीं समझते प्रभु ने इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया उसी समय एक चुलबुले से युवक सन्यासी ने धीरे से कहा मौलम स्वीकृत लक्षणम चुप हो जाना स्वीकृति का लक्षण है इस बात के सुनते ही सन्यासी मंडली में जोर का कहा मज गया। सबके चुपचाप हो जाने पर प्रभु ने धीरे धीरे लज्जा के स्वर में कहा आप गुरजनों के सामने मैं क्या मुख लेकर आऊ अपने में इतनी योग्यता नहीं समझी कि आपके दर्शन कर सकू इसे संकोच से नहीं आया बात को बदलते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा तुमने कटवा के केशव भारती से ही संन्यास लिया है ना? प्रभु ने धीरे से कहा जी हाँ वे ही मेरे दीक्षा गुरु हैं प्रकाशा जी ने कुछ रुक रुक कर कहा एक बात पूछना चाहता हूँ तुम बुरा न ना मानो तो पूछो प्रभु ने दीनता के स्वर में कहा आप कैसी बात कर रहे हैं आप तो मेरे हित की ही बातें पूछेंगे आप तो गुरजन हैं सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे प्रकाशानंद ने कहा हाँ मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सन्यासी का मुख्य धर्म है कि वह भिक्षा पर निर्वाह करता हुआ सदा वेदांत चिंतन करता रहे युक्त से शास्त्र प्रमाण से आप्त पुरुषों के वाक्यों द्वारा इस सत्य से प्रतीत होने वाले जगत की सदा निस्सारता ही को सोचता रहे तुम वेदांत का चिंतन छोड़कर यह हरिनाम स्मरण क्यों कर रहे हो प्रभु ने नम्रता के साथ कहा भगवान मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया है उन्होंने मुझे वेदांत शास्त्र का अनधिकारी समझकर इसी मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा की कि इसी का जप किया करो उन्होंने कहा था कलयुग में और कोई सुगम साधन ही नहीं हरे नाम हरे नाम हरे नामय केवलम कलव नास्ति व नास्ते व नास्ते व गतिरन््य इसलिए मैं दिन रात्रि इसी का जप करने लगा निरंतर के जप से या इसी का ध्यान रहने से मेरे दिमाग में कुछ गर्मी सी चढ़ गई मैं पागल सा हो गया घर बार कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा आँखों में से आपसे आप, आप अश्रु बहने लगे तब तो मैं घबराया और मैंने गुरु महाराज से पूछा भगवान आपने मुझे यह कैसा मंत्र दे दिया इससे तो मैं पागल हो गया तब उन गुरु महाराज ने श्रीमद भागवत के कुछ श्लोक सुनाकर मुझसे कहा यह स्थिति बुरी नहीं है यह शुभ लक्षण है तुम इसी प्रकार जब करते जाओ अत्य भगवान मैं उसी दिन से इसी का सदा जब करता रहता हूं नित्य जपने से समझ लीजिए या अभ्यास समझ लीजिए इस नाम में ऐसी सी हो गई है कि मैं छोड़ने की कोशिश भी करूँ तो भी यह नहीं छोड़ता प्रभु की बात सुनकर बात को टालते हुए प्रकाशानंद जी कहने लगे हरिनाम स्मरण बड़ा उत्तम है कलिस उपनिषद में भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी है किंतु तुम ब्रह्म सूत्रों के से उदासीन से क्यों हो वेदांत दर्शन को क्यों नहीं मानते नम्रता के साथ प्रभु ने कहा भगवान ऐसा कौन वेदों को मानने वाला आस्तिक पुरुष होगा जो भगवान व्यासदेव जी के ब्रह्म सूत्र को न मानता हो प्रकाशानंद जी ने कहा वेदांत सूत्रों में निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है अहम ग्रह उपासना द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन न ना करके नाच गाने में रत रहना तो वेदांत सूत्रों के न मानने के ही बराबर है प्रभु ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता कि ब्रह्म सूत्रों में भगवान व्यास ने केवल निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है मेरा मत तो ऐसा है कि इसमें सविशेष गुण विशिष्ट ब्रह्म का ही वर्णन प्रधानता के साथ किया गया होगा कुछ चौककर और चारों ओर संन्यासियों की ओर देखकर प्रकाशानंद जी कहने लगे यह तुम कैसे अशास्त्री सी बात कह रहे हो ब्रह्मसूत्र के प्रत्येक सूत्र में निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है भगवान शंकराचार्य ने विस्तार के सहित अपने भाष्य में इसका वर्णन किया है क्या तुमने शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ा है या शंकर शंकराचार्य को ही नहीं मानते हो प्रभु ने कहा मैंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से शारीरिक भाष्य सुना है और अपनी तुख्त बुद्धि के अनुसार कुछ समझा भी है भला जगतगुरु शंकराचार्य को कौन नहीं मानेगा वे ही तो दस नामी शंकर संप्रदाय के सभी आचार्य और जगमान्य गुरु हैं उनके श्री चरणों में मैं पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ प्रकाशानंद जी ने कहा यह तो न मानना ही हुआ जो उनके भाष्य के विरुद्ध बातें कहते हो भगवान व्यास के असली भावों को तो शंकर शंकर भगवान ने ही समझा है उन्होंने संपूर्ण भाष्य में उसे एक निर्गुण निर्विशेष उपाधि रहित अखंड सत्ता का वर्णन किया है जब जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं और जीव ब्रह्म में जब कुछ भेद ही नहीं तब स्तुति कैसी विनय और प्रार्थना किसकी सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही तो है।, ब्रह्म के कुछ है ही नहीं जो कुछ यह भास रहा है स्वप्न के पदार्थों के समान समिथ्या है प्रभु ने कहा व्याज भगवान ने तो ब्रह्म सूत्र का भाष्य स्वयं ही किया है और उस भाष्य को करने पर भी उन्होंने शांति प्राप्त हुई है तभी से उन्होंने और कुछ लिखना ही छोड़ दिया है श्रीमद् भागवत ही ब्रह्मसूत्र का निर्विवाद भाष्य है यह भगवान राजदेव की अंतिम कृति है इसमें जो कुछ कहा गया है वही सबसे अधिक मान्य है श्री भागवत मिश्रते तदृसामृत्य कुचित श्रीमद् श्रीमद्भागवत आप तो सर्वशास्त्रवेदता हैं ठीक ठीक बताइए श्रीमद्भागवत में निर्विशेष ब्रह्म की प्रधानता है या साक्षात श्री कृष्णचंद्र को ही सविशेष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताया गया है